यित काल मथावल्य जीवन तीलो बिलजार जगदना था महान स इह कला शेषो गोविन्दमादिपुर तमहम भज नमो ब्रह्म्यदेवा गो ब्राह्मण हिताचिता कृष्ण गोविंद नमो नम यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाश मुखुरपदे ब्रज रस रसिक साधक समुदाय थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ करेंगे भज I'm good. <laughs> कृष्ण चंद्र की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान इन तीन प्रमाणों के द्वारा अर्थात वेदों शास्त्रों पुराणों एवं वेदांत आदि धर्म ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को यह बताया गया एक कोई ब्रह्म है उसके अनंत नाम है वेदों में भी अनेक नाम बताए गए हैं शास्त्रों में भी अनेक नाम बताए गए हैं इसके अलावा भी अनंत नाम रूपा उस ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहति बृंगयति वेद ने अर्थ कर दिया रहश्याम नाय ब्राह्मण ने जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं केवल बड़ा हो ऐसा नहीं एक मत ऐसा भी है अद्वैत मत हुए लोग कहते हैं वो खाली बड़ा है कुछ करता वर्ता नहीं बड़ा हो क्या करेगा अकर्ता है उसका न नाम है न रूप है न गुण है न लीला है न कुछ कर्म है कुछ नहीं लेकिन उसी ब्रह्म का दूसरा रूप है जो सर्वशक्ति संपन्न है वो दूसरे को भी शक्ति संपन्न कर देता है तो हमको ऐसे ही ब्रह्म से मतलब है जो हमको अपनी शक्ति से संपन्न कर दे और जो कुछ करता ही नहीं तो होगा वो ब्रह्म हो चाहे उसका बाप हो हमसे मतलब क्या संसार में अगर कोई जिंदा हो और कोमा में हो बेहोश हो और डॉक्टर लोग कहें ये अब कभी होश में नहीं आएगा जिंदा रहेगा तो फिर उसके घर वाले रिश्तेदार अरे बेकार है ये आदमी ये किसी काम का नहीं उससे कौन प्यार करेगा कौन ममता करेगा और क्यों करेगा क्योंकि उससे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती तो हमें ऐसे ब्रह्म के स्वरूप की आवश्यकता है जिससे हम अपना उद्देश्य अपना एम प्राप्त कर सके वो एम तो आप लोगों को सैकड़ों बार बताया गया है अनंत प्रतिक्षण वर्धमान दिव्य अलौकिक अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय प्रेमानंद यह हमारा उद्देश्य है तो ब्रह्म का जो दूसरा रूप है इसके लिए वेद कहता है परस शक्तिर्विध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चविक शक्तियां भगवान में यानी ब्रह्म में अनंत है विविध श्वेताशतरोपनिषद छे आठ आप तो मजाक बनावे मैंने आपको कई बार बताया है कि शंकराचार्य को यह सिद्ध करना था कि सगुण साकार भगवान भगवान नहीं है ब्रह्म नहीं है उसके चक्कर में न पड़ो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करो तो उनके सामने ये आया वेदमंत शक्तिर विविधा शुरू उन्होंने कहा आप क्या करें फंस गए अब इसका अर्थ क्या करें क्योंकि इसमें लिखा है स्वाभाविकी भगवान में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक स्वाभाविक मैंने तो आप लोग सब जानते हैं जिसका परिवर्तन न हो सके स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना अगर जलाना ये स्वभाव न हो तो उसको अग्नि नहीं कह सकते कोयला कहेंगे उसको तो भगवान ने अनंत शक्तियां हैं ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक तो शंकराचार्य ने कहा स्वाभाविक माने होता है कल्पित कल्पित कल्पित माने बनावटी मन से जो कल्पना कर ले आप लोग यानी नकली यानी नंबर दो वास्तविक न उसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है ऐसे ही कल्पना कर लिया गया है तो कल्पना ये वेद ने किया है किसने किया अरे वेद मंत्र है भाई कोई मनुष्य क्या बनाए हुए अब ग्रंथ नहीं है कि उस किसी आदमी ने कल्पना कर लिया है अस्तु तो भगवान में अनंत शक्तियां हैं उन्हीं में एक शक्ति है उनकी पराशक्ति शक्ति है जीव शक्ति और एक शक्ति है माया शक्ति एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति विष्णु पुराण छ सात इकसठ एक, एक पराशक्ति उसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं यानी वो सबसे प्राइवेट में प्राइवेट भगवान की पर्सनल शक्ति है और सब शक्तियों की महारानी है, गवर्नर है वो शक्ति क्या करती है इंपॉसिबल को पॉसिबल करती है असंभव को संभव कर देती है जैसे आख से देखा जा सकता है सुना नहीं जा सकता बिल्कुल सही है अच्छा लेकिन पराशक्ति अगर आ जाए मिल जाए तो आंख से देखा भी जाए सुना भी जाए सोचा भी जाए जाना भी जाए सूंघा भी जाए स्पर्श भी किया जाए अंगा निजस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्री गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी ब्रह्म संहिता ये ब्रह्मा का बनाया हुआ ग्रंथ है अब आजकल ये प्राप्त नहीं है ये सौ अध्याय का ग्रंथ था जब ब्रह्मा ने बनाया था अब उसमें से एक अध्याय का बासठ श्लोक केवल प्राप्त है उसी में से एक प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिन भगवान के एक इंद्रिय में सा इंद्रियों का मन का बुद्धि का वर्ग हो सकता है बताओ ये उल्टी बात है न हाँ। अरे नहीं जी ये उल्टी नहीं है और उल्टी बतावे हा बिना आख के देखता है बिना कान के सुनता है लो <laughs> बिना नासिका के सूंघता है बिना त्वचा के स्पर्श करता है बिना मन के सोचता है अरे ये कैसे होता है जी ये मैं नहीं मानूंगा पराशक्ति से जो काम होता है उसको तुम नहीं जानते इसलिए नहीं मानते <laughs> ही है अपाणि अपनो गृहता पश्चात चक्षुषोत्य करण सभी वेद्यम न चाहस्ति वेदता तमाहुर्ग्रम पुरुषम महान श्वेता तीन उन्नीस ये वेद मंत्र कह रहा है और वेद मंत्र के बाद जो अंतिम प्रमाण है तुलसीदास जी महाराज की रामायण वो भी कह रही बीनु पग चल है बिना पैर के चलता है कैसे चले जी चल के बताओ हाँ जी हम ब्रह्म छोड़ है ये तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो पराशक्ति के द्वारा करता है, बिनु हैलई सुनाई बिनु काना और बिनु कर्म कराना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु जीवा जोगी तनु बिनु और बीनु जिहवास देखा ग्रही घर बीनु बास अशेखा आज सब भाती अलौकिक करनी महिमा माजास जाई नहीं भरनी अलौकिक करनी है पराशक्ति से और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति यही है मैं जिसको हम लोग जानना चाहते हैं ये जीव शक्ति ती है दूसरी और तीसरी है माया वो जड़ है और ब्रह्म और जीव दोनों चेतन हैं दोनों के शरीर है मन है बुद्धि है सब कुछ है अनंत शरीर ब्रह्म भी धारण करता है और जीव भी धारण करता है एक कमाल देखो कुछ भोले लोग कहते हैं कि भगवान के शरीर कैसे होगा नहीं अरे हमारे ही अनंत शरीर बन रहे हैं रोज मर गया नया शरीर फिर मर गया नया शरीर ब्रह्मा ने इतने शरीर बनाए हैं जैसे कोई अजायब घर होता है ना उसमें तमाम प्रकार के सामान होते हैं अलग अलग ढंग के ए ये ये चिड़िया है ये खरगोश है ये शेर है ये सब अलग अलग दो मिलने ना पावे भोखा न पावें। होने पाए आप लोगों को इस जानकर आश्चर्य होगा हम लोग गांव के हैं, गाय भैंस सब हम लोगों के यहां रहती हैं, एक गाय उसके बच्चा हुआ बच्चा मां का दूध पीने लगा बछड़ा हो चाहे हो बचिया हो मां को बड़ा सुख मिल रहा है जैसे संसारी मां को मिलता है एक दूसरा बछड़ा कहीं से आ गया और उसने अस्तन में मुंह लगा दिया भूखा था लात मार दिया गाय जान गई ये कोई और बछड़ा है ये दूध पीने का इसका तरीका बता रहा है ये मेरा बछड़ा नहीं है ऐसी विचित्र सृष्टि ब्रह्मा की ऐसे ही भगवान भी इसी पराशक्ति के द्वारा अनंत रूप धारण करते रहते हैं जैसा चाहे जब चाहे और वो न चाहे हम लोग चाहे उनके बन जाए तो हम लोग जो चाहे वो बनना पड़ेगा जद जद धिया तब विभावती तप प्रणय से सद अनुग्रह तीन नौ ग्यारह भागवत भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ता है तीन अट्ठाईस वम यथा यथोपास भवति मुदनिषद तीन तीन यो छत तत् कठोपनिषद एक दो सोलह जैसा आप चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ेगा भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्य तनुप भक्त हेतु अपने हेतु नहीं ये चरित पावन परम अब भगवान जब आए तो जिस शरीर में आए उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा भगवान वाला व्यवहार नहीं वो बड़ा खतरनाक है भगवान वाला <laughs> आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा गीता में जब अर्जुन को भगवान तमाम ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा एक बात बताओ यार वो सखा मानते थे तो कहे एक बात बता यार तू कहता है मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ कहीं से तो हमको नहीं दिखता मेरी तरह तू भी है अरे जैसे मैं खाता पीता सोता हंसता रोता गाता हूँ ऐसे तू भी है तो भगवान किस तरफ से है? तो भगवान मुस्कुराए उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं जो शरीर धारण करता हूं वैसे ही व्यवहार करता हूं ताकि कोई जाने ना ये तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं भगवान हूं बताओ कैसे भगवान हो तुम तुमने कहा अरे तू क्या करेगा भगवान को देख के मेरा वो रूप बड़ा खतरनाक है आ, आ, खतरनाक है अब तो मैं देख कर ही मानूंगा तो तेरी आंख तो माया की बनी है पंच महाभूत वो रूप तू देखेगा कैसे कहा तू हमको दिव्य दृष्टि दे दो दिखाओ बड़ा जिद्दी है रे अच्छा ले दिव्य दृष्टि देख आ, अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में लटक रहे हैं रोम रोम में अर्जुन ने देखा इतना प्रकाश शरीर से निकल रहा है करोड़ों सूरज के बराबर अर्जुन ने आंख बंद कर लिया शरीर कांपने लगा चक्कर आ गया और बोला महाराज बस बस बस वेरी वेरी वेरी सॉरी हमने बड़ा गलत रिक्वेस्ट गलत की मुझे नहीं देखना है तुम तो मेरे सखा बने रहो मैंने पहले कहा था ना वो रूप मत देख मेरे उस रूप को तो ब्रह्मा शंकर नहीं देख सकते तो पराशक्ति के कारण भगवान कर्त मकर्त मन्न था समर्थ कहलाते हैं देखो हम लोगों की छोटी सी फैमिली है अरे एक बाप होगा एक माँ होगी दो चार थे दस बीस पचास एक लाख बच्चे होंगे अरे हसी मत श्री कृष्ण के थे डेढ़ लाख से ऊपर <laughs> बस इतनी सी फैमिली है हमारी बाकी संसार सब अलग है हाँ? और इसी में हम परेशान रहते हैं टेंशन रहता है हर एक से हा कल तो माँ अच्छी थी आज खराब हो गई कल डेडी बड़े प्यार से बात कर रहे थे आज गुर्रा रहे हैं, कल बीबी ऐसी थी आज इसका कैसा मूड हो रहा लड़ने पे उतारू हुए हर एक से परेशान है हम अकेले और कहता है मैं आलू की तरकारी खाऊंगा एक कहता है मैं तो बैगन ही खाऊंगा एक तो कहता है मैं परवल नहीं खाऊंगा अब मैं गरीब आदमी इतनी तरकारी कैसे बनाऊं रोज बताओ नब्बे रुपया किलो और हर की दाल है तो औ भगवान को देखो इतने बच्चे हैं हम लोग अरे 10 बीस पच्चीस कहीं होंगे लायक तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य बल्लभाचार्य आदि बाकी तो हम लोग सब आवारा ही है भगवान को धोखा देते हैं उनसे कहते हैं मंदिर में जाके तुम्हे वर्बम देव देव झूठ बोलते हैं और हम, हमारा अटैचमेंट अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन से है भगवान को तो इसलिए मान लेते हैं कि ये सब बना रहे ये जो हमारा संसार है गड़बड़ ना हो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अरे आप लोग भी थे कभी छोटे से तो गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे गुड़िया तो उसका कहीं से मिल गई तो चिपटाए घूम रहे हैं अपने पास है, सुला करके सोते हैं कोई उसको ले तो रोना शुरू कर देते हैं और जब बड़े होते हैं तो हंसते हैं मैं ऐसा बेवकूफ था पहले अच्छा ऐसे ही हम लोगों का हाल है असली माँ बाप प्रियतम भगवान को तो भूले हुए हैं भाई ये गुड़िया गुड्डा वाला जो संसार है बदलने वाला आ, साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे क्यों जी हाँ जी क्यों जी खाओ खाया और एक हार्ट फेल हो गया अरे जी कहा जा रहे हो अरे मैं जा रहा हूं मेरा टाइम हो गया अभी तो तुम कह रहे थे साथ ही मरेंगे तो तुम भी मर जाओ ना अरे मैं क्यों मर जाऊं मम्मी बैठी है और बेटा चला गया अरे ऐसा कैसा कर रहा है रे उल्टा पहले मैं जाऊंगी अरे मम्मी ऐसा नहीं होता <laughs> अज्ञान इसी अज्ञान के कारण तो हम मैं को और मेरे को नहीं जान पाए वरना कोई दस बीस पचास नहीं है मेरे यहां तो है मान लो स्त्री पति बाप बेटे लेकिन असली जो मैं है उसके तो बस दो ही हैं, एक असली एक नकली असली भगवान नकली माया हम नकली को असली माने बैठे हैं इतनी सी बात तो भगवान में जो पराशक्ति है वो सर्वशक्ति मती है और जीव शक्ति जो है वह अल्प शक्तिमती है, है सब भगवान के गुण उसमें भी वो भी अनादि है भगवान भी अनादि हैं, है वो हमारे पिता लेकिन सीनियर नहीं है हमसे सदा से वो मेरे पिता हैं, सदा से हम उनके बेटे हैं और दोनों एक साथ रहेंगे सदा अजी वो तो गोलोक में है और हम तो यहाँ नरक में सड़ रहे हैं आप कहते हैं साथ रहेंगे अजी नहीं ऐसा नहीं है अंतस्तम परित्यज्य मैं सबके अंदर रहता हूं जावाल दर्शनोपनिषद चार अट्ठावन ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति अठारह इकसठ अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हूं आया जाया नहीं करता निरंतर बैठा रहता हूं सबके हृदय में सदा रहता हूँ अहम आत्मा गुडा के सर्वभूता दस बीस गीता मैं सबके हृदय में रहता हूं सदा रहता हूं द्वा सुपर्णा सऊजा सखाया समानम वृक्षम पर खसाते श्वेता चार छंडकोपनिषद चा। में भी मंत्र है तीन एक एक और ये नारायणोत्तर तापनी पनिषद में भी मंत्र है पहला मंत्र सबके हृदय में है वो गोलोक में गोलोक में अरे गोलोक में हूं ठीक है लेकिन सबके अंदर हूं इतने नहीं एको देव सर्वभूते सुगूढ़ा सर्व्यापी हे पत्थर लकड़ में भी हूँ पृथ्वी में भी हूँ जल में भी हूँ अग्नि में भी हूँ जब प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका बैठी तो अग्नि में बैठे हुए श्री कृष्ण कहते हैं, चौड़ैल तू क्या जलाएगी जलाने की शक्ति तो मैं देता हूं मैं अपना पावर हाउस से कनेक्शन डिस्क कर दूंगा तो ये अग्नि ठंडी हो जाएगी हेद हाँ, कहता है जेन ब्रह्मत्वं न मनसा न मनुते जेनाहुर्मोमतम तदेव ब्रह्मि य चक्षुषा न पश्यति जेन नक्षुंश पश्च्य तदेव ब्रह्मि ोत्रेण न श्रृणोति त्रिदि न प्राणीति तदेव ब्रह्मि एक चार एक पांच एक छत एक, एक आठ कहोपनिषद अर्थात भगवान की शक्ति से ही तो अग्नि जलाने का काम करता है ये सारी इंद्रियां जो अपना अपना काम करती हैं ये सब भगवान की शक्ति पाकर करती हैं और जो बड़ी बड़ी देवताओं वाली पावर है वो भी जग जद विभूति मत सत्वम श्री मजूर्जितमे बबा तग मम तेजोसंभ दस एकतालीस गीता तो गोलोक में भी है यस्द यतचेद ये नेदम स्वयं इदम स्वयं च पर भुवं भागवत आठ तीन तीन। यतो यस्य यस्मे यदा स्यादिदं भगवा साक्षात दस पचासी चाह अरे तो जो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं आप वो सर्व्यापक कहा है वो तो नंद के घर के एक कमरे के एक खटोले पर लेते अरे गधे ऐसा नहीं है सरबत पाणीपादम सरबतो शिशिर मुखम श्वेता तीन सोलह ए, गीता में भी है तेरा तेरा सगुण साकार भगवान भी सर्व व्यापक है तभी तो नृसिंह खंभे से प्रकट हुए थे अरे शंकराचार्य ने मान लिया यद्यप साकार तथा कदेश दुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथा सचिदानंद एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य श्री कृष्ण संसारी लोगों को लेकिन गोपियों को नहीं जित देखू तित श्यामयी है उनको तो सर्वत्र दिख रहे हैं श्री कृष्ण बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटिका में बन में धरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गायन में ब्रजमंडल के रेणु में कन में जहा जहा देखूं तहा श्याम ही दिखाई देत मेरो श्याम रहो नैनन में मन में परेशान है गोपी अरे गोपी को तो छोड़ो कंस आसीना समिष्ठन भुंजाना पर्यटन महीम चिंतानो ऋषि केश मपस्त तगत बैठा है यहां भी श्री कृष्ण आ गया चलने लगा इसके मेरे साथ साथ चल रहा खाना खा रहे अरे एक हमारी थाली में आकर बैठ गया फेंक दिया हे मेरे कपड़े में भी आके बैठ गया तनमयम जगत जैसे ज्ञानी देखता है सर्वं विदम ब्रह्म ऐसे भक्त देखता है सर्वत्र श्री कृष्ण को आइडिया नहीं फैक्ट में, वो सर्वव्यापक है सगुण साकार होते हुए भी उसे पराशक्ति के कारण और हम सब के गंदे आइडियाज नोट करते हुए भी सदा आनंदमय उसी पराशक्ति के कारण प्रलय कर दिया गुस्से में नहीं मुस्कुराके संसार प्रकट कर दिया मुस्कुरा के सदा मुस्कुराते रहते हम लोग भी मुस्कुराते हैं लेकिन एक्टिंग में किसी को देखा <laughs> आइए आइए कैसे हैं आप सब ठीक है अच्छा है। <laughs> हम लोग भगवान की नकल करते हैं महापुरुषों की नकल करते हैं महापुरुष कहता है हम भगवान से प्यार करते हैं हम संसार में भी कहते हैं मम्मी से प्यार करते हैं डेडी से प्यार करते हैं प्यार शब्द का अर्थ नहीं जानते और करते हैं एक वाक्य बोल दिया मम्मी ने जोर से डेडी ने बीबी ने पति ने बेटे ने सब प्यार खत्म हो गया उल्टा हो गया बड़बड़ शुरू हो गई लड़ाई शुरू हो गई लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते दस मिनट में बोलचाल बंद हो गई लड़ाई का एंड ये घर का काम कैसे चलेगी बोलती बंद हो गई एक लड़का है अभी उसी से बात करेंगे पप्पू और मम्मी कहती है वही बैठा ही बैठी है मम्मी भी और डैडी भी मम्मी कहती है पप्पू अपने डैडी से कह दे तेल खत्म हो गया है नौ टंकी करते हैं हम लोग भगवान भी मुस्कुराते होंगे और फिर उसके बाद सारी आई एम सॉरी फिर प्यार हो गया वो भगवान के दो रूप हैं ये आपको बार बार बताया गया है सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म त्रिपाद भूत नारायणोपनिषद एक एक दा ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चै मूर्तन चारण्य को पिषद दो तीन एक शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्त चयूर्तम द्रह्मणो रूपे इतुपनिषद तयोरबा दुविधम ही ब्रह्म अवगम्य तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं उन्हीं में हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है लेकिन पराशक्ति से युक्त नहीं है इसलिए श्री कृष्ण के गुण हम में दिव्य वाले गुण ऐसा आत्मा पात पापमा बिजरो मृत्यु विशोको बिज घत सो पिपासा दिव्य गुण जो है आठ आठ एक पांच छ्योपनिषद ये हमारे पास नहीं है उनका दिव्य शरीर हमारा मटीरियल नश्वर गंदा शरीर उनका वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है हम अल्प शक्तिमान है तुलना ही नहीं और हमारे ही अंदर है हृदय में एक जगह हम सुनते अपने को भक्त भी कहलाने का दावा करते हैं लेकिन मानते नहीं <laughs> अगर मान लें कि वो अंदर बैठे हैं तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते और मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए मैं किसी जगत गुरु का लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा अस्तित्वोपलब्ध से तत्व भाव प्रतिदत कठोपरिषद दो तीन तेरा केवल हम ये मान ले वो अंदर बैठे हैं बस वो मिल जाएंगे क्या जिद्द है अनंत बार मानो देह मिला अनंत बार ये फिलॉसफी सुना कि वो अंदर बैठे हैं लेकिन मानेंगे नहीं और जितनी गलत बातें हैं वो सब मान लेंगे <laughs> और सब बातें मान लेंगे तो हम अनाज काल से माया बद्ध हैं ये मेन पॉइंट और भगवान सदा से मायाधीश हैं। अब अगर मायाधीन जीव मायाधीश को जान ले पा ले तो क्या होगा मायातीत तो हो जाएगा मायाधीश नहीं हो जाएगा नहीं तो करोड़ों भगवान हो जाएंगे लड़ जाएंगे आपस में मायाधीन मायाधीश को पाकर मायातीत हो जाता है और भगवान अपनी एक शक्ति को छोड़कर बाकी सब दे देते हैं वो शक्ति क्या है जगत व्यापार बरजम करने का कार्य वो नहीं देते वो तो अच्छा काम है भी नहीं ये गोबर गणेश का काम है अरे देखो हम लोग बीए एम पास कर ले अगर दो कौड़ी की डिग्री और कोई कहे हम नौकरी चाहते हैं और नौकरी देने वाला कहे वो हमारे लेटरिन साफ करने का काम है भाई करोगे ए, क्या कहा आपने मैं ग्रेजुएट हूं आप कुछ हो इससे मतलब नहीं मैं काम बता रहा हूं ए, मैं ऐसे सर्विस नहीं करता और हमारे सब गंदे आइडियाज भगवान नोट करते हैं बिना कहे बिना पे लिए और अच्छे को भी नोट करते हैं आप कहें कि क्यों गंदों को नोट करते हैं दंड देते हैं अरे तो अगर गंदे कर्मों को नोट न करे तो अच्छे कर्मों को भी न करेंगे फिर तो हाँ न करें तो न करेंगे अच्छे कर्मों को तो आप इस जन्म में भक्ति करके 50 परसेंट भगवान के पास पहुंच गए अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे एबीसी तो कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हाँ ये बात तो है तो फिर और अगर आपके बुरे कर्म को नोट न करें और आपको दंड न दे तो इतने दंड देने पर तो आपका ये हाल है कि भगवान की ओर अबाउट टर्न होकर नहीं जाते अरे लेफ्ट टर्न भी नहीं होते संसारे की ओर सरेंडर किए हुए हैं अब अगर कुछ दुख न मिलता संसार में ये मां बाप बेटा पति इनके स्वार्थ के नाटक में बार बार जो वैराग्य होता है ये भी न होता तो आपको भगवान की आवश्यकता हो क्या होती देखो आप लोग जब पैदा हुए तो कोई नॉलेज नहीं थी पागल थे पागल पागल ए, पागल नहीं थे अरे पागल क्या करता है पागल नियम के विरुद्ध अंड व्यवहार करता है जो लोग नहीं करते वो करता है अच्छा अच्छा अब आप पैदा होने के बाद क्या करते थे सामने मिट्टी पड़ी है गंदी चीज पड़ी है ये पागले तो करता है मम्मी के ऊपर पेशाब कर दिया डैडी के ऊपर पेशाब कर दिया पड़ोसी आया था उसके ऊपर भी कर दिया अरे पागले तो करेगा ऐसा काम अरे अज्ञानी है हम जी अज्ञानी थे ना हाँ वही पागल और अज्ञानी एक अर्थ है दोनों का कर्म एक सा होता है लेकिन मां ने प्यार से समझा के रसगुल्ला खिला के छाती से लगा के और ये झापड़ दिखा के और समय समय पर लगा के भी तुमको ज्ञानी बनाया मनुष्य बनाया तुम लोगों में बैठने लायक बने नंगे घूम रहे थे बेसरम हो कर के सब माँ ने सिखाया और जो तुम नहीं मानते थे तो डंडा लगाया तो अगर ये डंडा न लगाती मां तो तुम हमेशा पागले रहते ऐसे ही अगर भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड न दे तो हम लोग भगवान की ओर क्यों जायेंगे इसलिए ये तो बहुत बड़ी कृपा है हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट में इतनी जेल बनी है क्यों अगर ये सब जेल हटा दी जाए पुलिस हटा दिए जाए तो देखो फिर क्या हाल होता है 24 घंटे में <laughs> आदमी बचते हैं सब एक दूसरे को खा जाए कमजोर को बलवान खा जाए तो भगवान सबके भीतर बैठकर उसके गलत सब सही सब कर्मों को नोट करते हैं ये सब हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं अगर मान ले तो सब बात बन जाए ये तमाम शास्त्र वेद की आवश्यकता ही न पड़े तो मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए हमको श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान की शरण ग्रहण करना पड़ा तो पता चला एक कोई श्री कृष्ण है वो अगर कृपा कर दे और दिव्य शक्ति दे दें और दिव्य बुद्धि दे दें तो दिव्य बुद्धि से हम जान सकते हैं मैं कौन मेरा कौन गीता कहती है इंद्रिया पराण्याहुर आहुर इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि है बुद्धे परतस्तु साह बुद्धि से परे है आत्मा जीव मैं इंद्रिय इंद्रिय तीन बयालीस इंद्रियम बना मन सरा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा महता परम अभ्यक्तों पुरुष परा पुरुष पर काष्ठा सा परागति एक तीन दस एक तीन ग्यारह कठोपनिषद ये मैं नाम का तत्व बुद्धि से परे है इसलिए इसके जानने की चेष्टा इस माइक बुद्धि से नहीं करना है भगवान से बुद्धि मांगना है उसी मांगने के लिए आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति तीनों मार्गों का डिटेल से तत्व ज्ञान कराते हुए और अंत में भक्ति तत्व पर विचार किया गया था और वो अभी अधूरा ही है उसे फिर कल से बताया जाएगा बोलिए लाडली लाल की